नोशो ठोक आपई गई ही राय नंबर वन पहला प्रश्न आज प्रारंभ होने वाली प्रवचन माला का शीर्षक है आपु गई ही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 भागों के कहां एक शब्द से दूसरा शब्द एक उलझन से दूसरी उलझन। आनंद दिव्या पलटू कह रहे हैं कि मैं प्यारे को खोजने चली लेकिन खुद खो गई पी को खोजन मैं चली आप ही गई ही यूं मत समझ लेना कि खुद के खोजने से प्यारा नहीं मिला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 पहले दोनों पुछले ऊपर उठा के बैठ गए ताकि सलवटे ना पड़ जाएं सिद्ध पुरुष हैं चरखा हमेशा बगल में दबाए रखते हैं चलाएं या न चलाएं सैतान ने कहा कि और आप काम ऊंचे करते रहे गजब के काम करते रहे तो आपको हमें एक अवसर देते हैं कि नरक में तीन खंड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 लेकिन जब तुम खुद ही खड़ा करते हो तो तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती यही तो अनशन में और उपवास में भेद भूखे मरो तो दुख होता है उपवास करो तो अहंकार को मजा आता काम एक ही है दोनों में कुछ भेद नहीं शरीर को वही तकलीफ है शरीर को वही पीड़ा है चाहे भूखे मरो चाहे उपवास करो